अनुभूत विषय अर्थ क्या होता है चोरी प्रमोद चोरी होता है ना तो अनुभूत विषय की चोरी ना होना या अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति होना अनुभूत विषय की जिस विषय का अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं अनुभूत विषय तो जिस विषय का पहले अनुभव हो चुका है उसकी चित्त में उपस्थिति हो जाना क्या है स्प्री अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति होना स्मृति कहलाता है इसका तात्पर्य क्या है अनुभूत विषय के आकार वाली चित्त की वृत्ति स्मृति कही जाती है किसके आकार वाली चित्त की वृत्ति अनुभूत विषय की अनुभूख गए विषय के आकार वाली चित्त की वृत्ति स्मृति कही जाती है ठीक है चित्त की वृत्ति तो ये तो स्मृति विषय का अनुभव होने पर क्या होते हैं संस्कार उस संस्कार से होती है स्मृति और ध्यान देंगे उद्बुद्ध संस्कारों से ही स्मृति होती है अनुद्वु संस्कारों से स्मृति हाँ तो संस्कारों के उद्बोधक संस्कार के उद्बुद्ध करने वाले होते हैं विज्ञान ज्ञान विज्ञान समझते है जैसे दो व्यक्ति साथ रहते हो तो एक के देखने से दूसरे की वहाँ दो व्यक्ति यदि साथ रहते हैं साच्चर्य ज्ञान कर साथ रहने का ज्ञान और सादृश्य ज्ञान सादृश ज्ञान कैसे समानता का ज्ञान दो व्यक्ति एक समान है दो व्यक्ति एक है? भले ही साथ नहीं रहते यदि दोनों में समानता है यदि दो व्यक्ति एक समान है तो एक के देखने से क्या होती है दूसरे की तो यहाँ पर सादृश्य ज्ञान समानता का ज्ञान भी क्या है संस्कारों का उद्बोधक है साक्षर ज्ञान सादृश्य ज्ञान ये संस्कार के उद्बोधक होते हैं और अदृष्ट भी संस्कारों का उद्बोधक होता है कभी कभी अनायास ही किसी की हो जाती है इस बैठे बैठे न तो वहा साक्षर ज्ञान है ना ही सादृश्य ज्ञान न तो वहां संस्कारों का उद्बोधक और कभी ठीक ठीक किसी की स्मृति न आए तो चिंतन करते रहिए तो हो जाता है ना तो चिंतन भी संस्कारों का उद्बोधक होता है सादृश्य ज्ञान और क्या बताया साक्षर ज्ञान और क्या बोला मैंने अदृष्ट अदृष्ट और चिंतन ये चार संस्कारों के उद्बोधक होते हैं तो संस्कारों को उद्बुद्ध होने पर क्या होती स्मृति जैसे कि विशेष के संस्कार काम विकार बच्चे में होते हैं क्या नहीं होते तो बच्चे में वो संस्कार उद्बुद्ध नहीं होते हैं और यौवन अवस्था आने पर क्या वे उद्बुद्ध हो जाते हैं तो उन संस्कारों की उद्बोधक क्या है यौवन अवस्था ही होती है जबकि वो जन जन्मांतर से चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं और उसका उद्बोधक क्या होता है वहाँ पर यौवन अवस्था वहाँ पर उद्बोधक बन ऐसा ही हाँ अब जो देखो घर में बच्चा पैदा होते हैं तो माताएं स्तन को उनके मुख में लगाती हैं और वन में जो जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं वो स्तनपान करते कि नहीं करते तो देखो उनके संस्कार जागृत हो जाते हैं <laughs> तो खुद ही स्तनपान करने लगते हैं उनको लगता है ये जो है ना स्तनपान हमारे इष्ट का साधन है उनको स्मृति आ जाती है किसी पर हमारा जीवन चलेगा तो अपने आप पीने लगते हैं तो वहाँ जन्म ही उनके संस्कारों को उद्बोधक हो जाता है तो संस्कारों के उद्बोधक कई प्रकार के होते हैं देखिए यानी अनुभव के बिना संस्कार नहीं।, नहीं होता है तो ये दूध पान करना हमारे कल्याण का साधन है ऐसा जो है छोटे छोटे बच्चे जानते हैं तो ये उस जन्म का अनुभव है उनका कब का अनुभव है हाँ तो ये पूर्व जन्म की सिद्धि करता है ये है ना ये युक्ति पूर्व जन्म को भी सिद्धि करती है अब देखेंगे यहाँ पर भाष्य आ रहा है ध्यान देंगे आप ऐसा कि विषय और ज्ञान जैसे घट का ज्ञान हुआ तो विषय क्या है यहाँ पर हाँ घट ज्ञान हुआ और फिर उसका क्या होगा स्मरण होगा घट ज्ञान हुआ फिर उसका घट ज्ञान पट ज्ञान ये सभी क्या है प्रमाण प्रमाण वृत्तियाँ है ना और प्रमाण वृत्ति कैसी है घट ज्ञानवान अहम घटा मया गया तो इसका भी स्मरण होता है बाद में है ना मतलब ज्ञान का स्मरण होता है और विषय का भी स्मरण होता है बात ही समझ में किसका स्मरण होता है ज्ञान का और जैसे घट ज्ञान हुआ तो फिर घट का स्मरण होगा और घट ज्ञान का ज्ञान हुआ तो उसका भी स्मरण होगा तो स्मरण तो दोनों का होता है ज्ञान का और विषय का तो यही यहाँ पर वास्तुवी पंक्ति है लगाएंगे किन प्रत्य चम स्मृति आओ सिर्षय से किन चित्तम प्रत्यय क्या चित्त प्रत्यय का स्मरण करता है प्रत्येक अर्थ है पर ज्ञान या अनुभव ज्ञान प्रत्य शब्द यहाँ पर अनुभवत्मक ज्ञान अर्थ में है क्या चित्त इसका काम करता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान का स्मरण करता है स्मृति अथवा विषय का स्मरण करता है कौन चित्त चित्त ज्ञान का स्मरण करता है अथवा विषय का स्मरण करता है स्मृति क्रिया का करता यहाँ पर क्या है नहीं स्मृति क्रिया का करता है तो वैचितम अब कर्म क्या सै कर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए पर यहाँ हो गई है ना तो पाणनी सूत्र है गर्त अधिगर्थ दाम कर्मणी अधिगर्थ दाम कर्मणी दो तीन बावन अधिगर्थ तो यह स्मरण अर्थ वाली धातु के योग में कर्म में ष्ठी विभक्ति हो जाती है स्मरण अर्थ वाली धातु के योग में कर्म षी विभक्ति हो जाती है इसलिए यहाँ पर कर्म षी हो गई है चित्तम प्रत्येक स्मृति क्या चित्त ज्ञान का स्मरण करता है आओ फिर चित्तम विषय से स्मृति अथवा चित्त विषय का स्मरण करता है एक प्रश्न उठाया है ना चित्त इसका स्मरण करता है तो प्रश्न तो का उत्तर देने के लिए जो है भाष्यकार आरंभ करते हैं पंक्ति ग्राह्यो प्रता प्रत्यय प्रत्यय कर ज्ञान या अनुभव तो ग्रह से उपरोक्त प्रत्यय ग्राय से उपरोक्त करते ग्रह विषय से संबद्ध ग्रह विषय से ऐसा ध्यान देंगे अंताकरण विषय देश में जाकर के विषय के आकार का हो जाता है ना तो अंतःकरण घट देश में जाकर घट के आकार का हुआ घट के आकार का कौन हुआ चित्त की वृत्ति चित्त की वृत्ति क्या हुई घटाकार और चित्त की घटाकार चित्त की वृत्ति ही तो क्या है घट ज्ञान है घटाकार चित्त की वृत्ति ही क्या है वो कैसा है घट घटाकार है ना घट घटाकार है ना तो जो प्रत्यय जो ज्ञान है वो किसके आकार वाला है घट के आकार वाला है तो ग्राहोपरक्ता का अर्थ है की ग्रह विषय से संबद्ध ग्रह विषय से अथवा ग्रह विषय के आकार वाला ग्रह विषय के विषय तो जैसा है तो वृत्ति उसी आकार की होगी जैसा विषय है ज्ञान उसी के आकार का हो गया तो ग्राह्योपरक्ता का क्या अर्थ है ग्रह विषय के आकार वाला या ग्रह विषय से संबद्ध तो ग्रह विषय से संबद्ध कौन है चित्त का मतलब चित्त की प्रति ना तो ग्रह विषय से संबद्ध या ध्यान और ध्यान देंगे कि चित्त की वृत्ति जब घटाघार होती है तो ध्यान देंगे कि चित्त में भी प्रतिबिंब पड़ जाते हैं विषयों के है ना घटपटा दी विषयों के प्रतिबिंब किसमे पड़ जाते हैं चित्त में सबके प्रतिबिंब पड़ जाते हैं वही अंदर बैठे रहते हैं तो अब प्रतिबिंब पड़ जाते हैं जैसे की फोटो खींचते है ना तो फोटोग्राफर आपको फोटो दे देता है एक निगेटिव बना रहता है ना, और निगेटिव बना रहता है उसी से नई नई फोटो कितनी भी बन सकती है तो आपका जैसे ये ज्ञान हुआ ना, ये हो ना, अब इसका जो चित्त में प्रतिबिंब पड़ जाते हैं ना वो प्रतिबिंब को तो आप संस्कार समझते हैं उसे फिर वैसी वैसी स्मृतियां खड़ी होती रहती है है ना निगेटिव जो होता है ना जैसा जैसा तो फोटो का निगेटिव है वैसे ही चित्त में जो निगेटिव पड़ जाता है तो वही क्या है उसको क्या समझ सकते हैं हम संस्कार और निगेटिव में भी कोई स्निग्ध पदार्थ होता है जो निगेटिव बनाते हैं ना कोई चिकना अंश होता है यदि वो सूख जाए तो निगेटिव भी काम नहीं करता है तो ऐसे ही चित्त में जो चिकना अंश है ना यहाँ राग देश ये खत्म हो जाए ना तो वो सब खत्म हो जाता है संस्कार उस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ऐसा तो यहाँ पर ग्राहो प्रखता करते है कि ग्रह विषय से संबद्ध या ग्रह विषय के आकार वाला कौन चित्तवृत्ति प्रत्यय पर ज्ञान है ना ग्राय विषय के आकार वाला ज्ञान ज्ञान से यहाँ पर अनुभव लेना है आपको अनुभव की स्मृति होती है ना तो ग्राय विषय से संबद्ध प्रत्यय ये ध्यान देंगे इस वाक्य के अंतिम में आरभे लिखा है ना संस्कार आरभे आरभ क्रिया का करता है प्रत्यय है ना और कर में क्या है संस्कारम ये संस्कार को आरंभ करता है संस्कार को उत्पन्न करता है किसको उत्पन्न करता है, करता है संस्कार को संस्कार को कौन उत्पन्न करता है वो प्रत्यय या ज्ञान या अनुभव अनुभव ही तो संस्कार होते हैं घट के ज्ञान से या घट के अनुभव से संस्कार होते हैं तो संस्कार को कौन उत्पन्न करता है अनुभव तो प्रत्ययकार से अनुभव समझ में आया बात और कैसा प्रत्यय संस्कारों को उत्पन्न करता है ग्राहो प्रत्याय विषय से संबद्ध प्रत्यय या विषय के आकार वाला प्रत्यय संस्कारों को उत्पन्न करता है अब यहाँ पर ध्यान देंगे बीच में और क्या पद है ग्राय ग्रहणो भयाकार निर्भाषा ये भी जो भी है प्रत्यय का विशेषण है प्रत्यय का एक विशेषण है ग्रायो प्रता और दूसरा विशेषण है ग्राय ग्रहणो भयाकार निर्भाषा ग्राय विषय तथा ज्ञान ग्रहण अर्थ है ज्ञान ग्रहण का क्या है हाँ ग्रहणाथी ज्ञाना हाँ ध्यान देंगे देंगे यहाँ पर ग्रहण अर्थ ज्ञान ग्राय विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का भाषित होने वाला निर्भाषा है ना मतलब ग्राह्य विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का भाषित होने वाला कौन भाषित होने वाला प्रत्यय ग्राह्य प्रत्यय प्रत्यय है और ग्राय ग्रहण उभयाकार निर्भाष भी प्रत्यय है इसको हम समझा रहे हैं ग्राह्य विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का भाषित होने वाला तो ग्राय विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का भाषित होने वाला या दोनों के रूप से प्रतीत होने वाला तो ज्ञान रूप से कौन प्रतीत होता है प्रत्यय ही, ही तो ज्ञान है ग्रहण करते ज्ञान तो ज्ञान के आकार से या ज्ञान के रूप से प्रतीत होने वाला कौन है प्रत्यय ये थे. तो ठीक है अब क्या बचा ग्रह तो ग्रह विषय के आकार से प्रतीत होने वाला उभयाकार निर्वासम है ना दोनों के आकार से प्रतीत होने वाला ग्रह विषय के आकार से प्रतीत होने वाला आप समझेंगे की जैसे की आप किसी वस्तु का अनुभव करते हैं ना तो यहाँ पर देखना चित्त भी कैसा होता है विषय के आकार का हो जाता है ना घटाली विषय के आकार का कौन हो जाता है चित्त तो विषय के आकार से भी कौन प्रतीत हो रहा है चित्त अनुभव करते समय भी अनुभव करते समय ही चित्त विषय के आकार का होता अनुभव करते समय ही प्रत्यय विषय के आकार का होता है अनुभव करते समय ही प्रत्यय तो विषय के आकार का कौन प्रतीत हो रहा है प्रत्यय प्रत्यय और बाद में अनुभव के बाद में अनुभव के बाद में जब स्मरण होते हैं तब तो ग्राय के आ, ग्राय विषय के आकार का कौन है चित्ती है ना उस समय भी है पहले भी है तो ग्राय विषय के आकार का वो प्रत्यय ही प्रतीत हो रहा है कौन प्रतीत हो रहा है क्योंकि वाय विषय के निवृत हो जाने पर भी वाय विषय के का ध्वंस हो जाने पर भी स्मृति आती है ना तो विषय अपने समक्ष उपस्थित होते हैं बाहर विद्यमान न होने पर भी विषय उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर ग्राय विषय के आकार का कौन हो रहा है चित्त हो रहा है बताइ और जिस समय अनुभव हो रहा है उस समय भी वो ग्रह विषय के आकार का हो गया है उन स्मरण के समय तो है ही वो अपन पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर ग्राय विषय से ग्राय विषय से उपरक्त तथा ग्राय और ग्राय विषय से उपरक्त तथा ग्राय विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का प्रतीत होने वाला सत्य ग्रह विषय तथा ज्ञान दोनों के आकार का प्रदीत होने वाला प्रत्यय तथा जातीय संस्कार अमारा प्रत्यय की वैसी वैसी जाति वाले संस्कारों को उत्पन्न करता है तथा जाती संस्कारों को उत्पन्न करता है मतलब दोनों प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करता है मतलब ग्रह विषय के आकार के तथा ज्ञान के आकार का दोनों प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करता है मतलब ग्रह विषय के आकार का संस्कार उत्पन्न करता है और ज्ञान के आकार का संस्कार ध्यान देंगे दे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ग्राय विषय का संस्कार उत्पन्न करता है और ज्ञान का संस्कार उत्पन्न करता है क्या कहेंगे मतलब ग्राय विषय का संस्कार उत्पन्न करता है और तो ज्ञान का संस्कार उत्पन्न करता है मतलब विषय का भी संस्कार होता है और ज्ञान का भी संस्कार होता है तो जिसका संस्कार होगा उसकी स्मृति आएगी जब विषय का संस्कार होगा तो विषय की स्मृति आएगी और ज्ञान का संस्कार होगा तो भाई हाँ, हमने ऐसा जाना था हमने ऐसा झटको जाना था पट को जाना था तो इसे ज्ञान की भी स्मृति आती है सुनती लग जाएगी अब देखेंगे अब ये प्रत्येक से क्या उत्पन्न होगा संस्कार और संस्कार से क्या उत्पन्न होगी स्मृति तो वो बताते हैं अब है ना सह संस्कार स्वांजकांजन स्वांज का अंजन तदा कह स्वांज का अंजन स्व संस्कार करते अपने अभिव्यंजक से अभिव्यक्त होने वाला या अपने उद्बोधक से उदबुद्ध होने वाला उद्बुद्ध ध्यान हमने बताया ना संस्कार के उद्बोधक बताया ना आपको साक्षर ज्ञान और क्या बताया था सादृश्य ज्ञान अदृष्टि चिंतन ये सब क्या बताया संस्कार के उद्बोधक तो इन उद्बोधकों से उद्बुद्ध कौन होता है संस्कार तो तो लेंगे पर संस्कार तो अपने अपने अपने उदबोधक दे, से उदबुद्ध उद हुआ व्यंजक का अर्थ है यहाँ पर अभिव्यंजक या उद्बोधक और अन्य से उदबुद्ध हुआ है ना या अभिव्यक्त हुआ कि अपने ये अपने उद्बोधक से उद्बुद्ध हुआ वह संस्कार स संस्कार है ना स्व्यंजका तदाकारा का अर्थ है ग्राय ग्रहणो भयात्मिका तदाकारा का ही क्या अर्थ है ग्राय ग्रहणो भयात्मिकाम ये तदाकारा का ही अर्थ है अपने उद्बोधक से उद्बुद हुआ हुआ संस्कार ग्राय ग्राय विषय तथा ज्ञान दोनों की स्मृति को उत्पन्न करता है ग्राय कौन है विषय विषय तथा ज्ञान दोनों की स्मृति को तो। काम करता है दोनों की दोनों कौन कौन ज्ञान और विषय ग्राय करते विषय विषय और ज्ञान तो दोनों की स्मृति को उत्पन्न करता है कौन उत्पन्न तो करता है हम लग जाएगी कदाकार का क्या अर्थ है ग्राय ग्रहण भयात्मिकाम और इसके बाद एह खे कर लेंगे विषय और ज्ञान दोनों की ही स्मृति को उत्पन्न करता है पंक्ति लगी अच्छा यहाँ जो पंक्ति आ रही है ना तथ्य ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्याकार पूर्वा स्मृति ही इसको आज एक बार लगाए देते हैं प्रकारांतर से अगले दिन भी बता देंगे तो तत्व का ऐसा करेंगे ये बताइए ये, ये ये इस स्मृति को कौन उत्पन्न करता है और संस्कार को कौन उत्पन्न करता है अनुभव अनुभव के लिए क्या शब्द था इस वक्त में रखते हैं ठीक है तो तत्व कार्य करेंगे अनुभव और स्मृति के मध्य में अनुभव और स्मृति के मध्य में तो इसमें अनुभव क्या है और स्मृति क्या है उसको ऐसा बताना चाहते हैं। तो आज हम एक प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकारांतर से और कभी इस पंक्ति को बता देंगे देखिए तो यहाँ पर क्या है ग्रहणाकार ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्रहण का क्या अर्थ है ज्ञान अच्छा, अब का अर्थ कर लेंगे प्रधान पूर्वाक तो हमने क्या बताया प्रधान तो ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली ज्ञान के आकार की या ज्ञान की प्रधानता वाली समझ सकते हैं ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली अर्थात का ज्ञान थोड़ा लो थोड़ा अर्थित तो रहेगी ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली क्या कहेंगे ज्ञान के आकार की ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली अर्थात अज्ञात विषय का ज्ञान अर्थात अज्ञात विषय का ज्ञान अनुभव कहलाता है या बुद्धि का अर्थ है अनुभव बुद्धि का क्या है तो क्या लिखा आपने ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली अर्थात अज्ञात विषय का ज्ञान अनुभव कहलाता है जैसे जब अनुभव हो रहा है ना घट वो अनुभव वो तो अनुभव के साथ साथ विषय भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है तो प्रधानता यहाँ किसकी है अनुभव की है ना तो ज्ञान के आकार की प्रधानता वाली ज्ञान के आकार की प्रधानता वाला अर्थात अज्ञात विषय का ज्ञान ज्ञान किसका अज्ञात विषय का ज्ञान तो या प्रधानता ज्ञान की है विषय की प्रधानता हाँ तो अज्ञात विषय का ज्ञान अनुभव कहलाता है ये बुद्धि करके अनुभव और देखेंगे तो ध्यान देंगे जैसे ये इसका ज्ञान क्या है ये अनुभव है अनुभव है ना और बाद में क्या होगा स्मरण होगा जब स्मरण होगा तब वो उसका विषय अज्ञात होगा की ज्ञात होता है पहले से स्मृति का विषय पहले से और अनुभव का विषय पहले से अज्ञात होता है अब लिखना ग्राही आकार पूर्वा स्मृति ग्राह विषय के आकार की प्रधानता वाली या विषय के आकार की प्रधानता वाली विषय के आकार की प्रधानता वाली, वाली अर्थात ज्ञात विषय का ध्यान अर्थात क्या निशाद में बोल रहा हूँ ज्ञात विषय की प्रधानता वाली अर्थात विषय का ज्ञान अर्थात ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति सहलाता है पूर्वाकार है प्रधान है ना तो विषय के आकार की प्रधानता वाली अर्थात ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति कहलाता है जो अनुभूत असंप्रमोसा है ना अनुभूत विषय असंप्रमोसा ये स्मृति है तो इसमें क्या किसकी प्रधानता है ज्ञात विषय के आपने लिखा क्या बताना विषय के आकार की प्रधानता वाली हाँ नहीं नहीं ग्राय ग्राय के विषय ग्राय कर विषय हो जाएगा ना <ुणस्रेण> तो विषय के आकार की प्रधानता वाली कौन वृत्ति <ुणस्रेण> विषय के आकार की प्रधानता वाली इसका क्या मतलब है ज्ञात विषय का ज्ञान किसका ज्ञात विषय समझते हैं जिस विषय को पहले जाना गया है <गिवतिक> जिसका पहले अनुभव किया गया है ज्ञात विषय का ज्ञान मतलब अनुभूत विषय का ज्ञान है <दिक> न तो ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति कहलाता है लग्दी पंक्ति कल या परसों एक बार फिर दूसरे प्रकार ऐसी इसको बता दूंगा है ना एक व्याख्याकार के अनुसार हमने बताया है दूसरे के अनुसार फिर बता देंगे सा चा द्वय सा से लेना स्मृति और व दो प्रकार की है वह क्या सा और व दो प्रकार की है भावित स्मृतव्या अभावित स्मृतव्या चा लिख लो भावित स्मृतव्या का अर्थ है कल्पित पदार्थ विषयक आयथार्थ स्मृति ही कल्पित पदार्थ विषय का कल्पित पदार्थ विषय का कल्पित पदार्थ विषयक आयथार्थ स्मृति क्या लिखा कल, कल्पित पदार्थ विषयक आयथार्थ स्मृति hmm. लिख लो फिर हम समझा देंगे है ना hmm. कल्पित पदार्थ विषयक आयथार्थ स्मृति ये चीज का अर्थ हुआ भावित स्मृतव्या का और अभावी अभावित स्मृतव्या का अर्थ लिखेंगे यथार्थ पदार्थ विषयक यथार्थ स्मृति यथार्थ पदार्थ विषयक यथार्थ स्मृति अब ध्यान देंगे आप जैसे कि आपने रज्जू को रज्जू जाना रज्जू को तो रज्जू को रज्जू समझना कैसा ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है ना तो जो रज्जू में रज्जू बुद्धि हुई रज्जू को रज्जू समझा गया तो रज्जू कैसा पदार्थ है यथार्थ पदार्थ है। रज्जू कैसा पदार्थ है? यथार्थ पदार्थ है। तो आपने रज्जू को रज्जू समझा यथार्थ रज्जू यथार्थ पदार्थ है और रज्जू को रज्जू समझना यथार्थ ज्ञान है तो प्रमाण है रज्जु यथार्थ पदार्थ है रज्जू को रज्जु समझना यथार्थ ज्ञान है तो जब आपने रज्जू को रज्जु समझा रज्जू में रज्जू का ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान हुआ तो इसकी स्मृति आएगी कि नहीं आएगी तो यथार्थ होगी आयथार्थ होगी? रज्जू को सर्व समझने के रज्जू को सर्व समझा और फिर रज्जू सर्प की स्मृति कैसी स्मृति होगी अथार्थ स्मृति है ना? रज्जू सर्प का ज्ञान हुआ रज्जू सर्प का अनुभव हुआ इससे जो स्मृति इस आएगी वो कैसी होगी अच्छा और रज्जू में रज्जू को दीव मतलब रज्जू को रज्जू समझा तो इस ज्ञान से जो स्मृति आएगी वो कैसी होगी तो यथार्थ का विषय क्या होता है यथार्थ पदार्थ पदार्थ है। यथार्थ पदार्थार्थ यथार्थ स्मृति मतलब यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली यथार्थ स्मृति या यथार्थ पदार्थ से समुद्र करने वाली यथार्थ स्मृति यथार्थ स्मृति का विषय कैसा है यथार्थ पदार्थ है बताइए समझ में और रज्जु सर्प से जो स्मृति आएगी वो कैसी होगी रज्जु सर्फ ज्ञान से रज्जु सर्फ अनुभव से जो स्मृति आएगी अयथार्थ स्मृति होगी उसका भी सही यथार्थ होगा या कल्पित होगा तो कल्पित पदार्थ स्मृति मतलब कल्पित पदार्थ को विषय करने वाली स्मृति या कल्पित पदार्थ से संबंध रखने वाली अयथार्थ स्मृति जिसका विषय कैसा होगा कल्पित होगा वो कल्पित पदार्थ विषय स्मृति होगी वो स्मृति यथार्थ होगी की आयथार्थ और जिस स्मृति का विषय यथार्थ पदार्थ होगा उसम वो स्मृति कैसी होगी हाँ उसे कहेंगे पदार्थ विषय की स्मृति अच्छा तो दो प्रकार की स्मृति हो जाएगी ना अभी यहाँ पर ये बताते हैं भास्करकार स्वप्न भावित स्मृतव्या स्वप्न में कल्पित पदार्थ विषय अयथार्थ स्मृति होती है जागृत में जैसा वस्तुओं को देखते हैं तो तो स्वप्न में वैसे ही दृश्य चलते रहते हैं तो देखो ठीक ठीक उसी प्रकार स्वप्न में वो होता है या कुछ आगे पीछे टूट टूट कर अनुभव होता है तो वह इसीलिए बोला गया कल्पित पदार्थ विषय है ना जैसे कि जो है ना स्वप्न में नहीं मानता है कुछ आगे पीछे इधर उधर चलता है इसलिए बोला स्वप्न को स्मृति रूप यहाँ कह दिया स्वप्न को क्या दे दिया हाँ हालांकि सभी स्वप्न स्मृति रूप नहीं है दूसरे दार्शनिकों के अनुसार हाँ। कुछ स्वप्न तो अनुभव रूप है कुछ स्मृति रूप है कई तरह के है पर यहाँ पर स्मृति को क्या माना गया है स्मृति रूप बना गया है अब देखेंगे तो स्वप्न में, में कल्पित पदार्थ विषय अयथार्थ स्मृति होती है जागृत समय तो तुम अभावित किंतु जागृत काल में यथार्थ पदार्थ विषय यथार्थ स्मृति होती है ध्यान लेंगे जागृत में रज्जु सर्प की स्मृति आती कि नहीं आती है तो ये कैसी स्मृति है ये अयथार्थ है ना लेकिन इसका तो यहाँ नाम नहीं लिया भाषाकार ने नहीं लिया ना क्योंकि ये स्मृति जो है ना वो विपर्य के अंतर्गत जा सकती है किसके अंतर्गत जा सकती है शायद इसीलिए नाम नहीं लिया होगा नहीं तो इसको भी समझ सकते हैं जागृत समय प्रधानता को लेकर के अनुभवित स्मृतव्या कहा है कभी कभी वो वैसी स्मृतियां भी हो जाती हैं जागृति में है। अब ध्यान देंगे सर्वाश्चता स्मृतया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवाद प्रभवंती सर्वाह क्या एता स्मृतया क्या एता सर्वा स्मृतया और ये सभी स्मृतियाँ ये सभी ध्यान देंगे यहाँ पर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात अनुभव है ना तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रमाणस अनुवात प्रमाण के अनुभव से विपर्य के अनुभव से विकल्प के अनुभव से निद्रा के अनुभव से और स्मृति के अनुभव से अनुभव का अनुभव सबके साथ कर लेंगे है ना प्रमाण के अनुभव से विपर्य के अनुभव से विकल्प के अनुभव से निद्रा के अनुभव से और स्मृति के अनुभव से होती है कौन होती है ये यहाँ प्रधुन क्रिया का करता है कौन है हाँ चाहे सर्वा स्मृतियां सभी प्रकार की स्मृतियाँ हैं? सभी प्रकार की स्मृतियाँ चाहे वो यथार्थ स्मृति हो, यथार हो अथवा हो, होती है प्रमाण है? है और घट ज्ञान वाहम इस प्रकार क्या होता है प्रमाण का अनुभव वैसे स्मृति प्रमाण के अनुभव से है और प्रमाण से भी है तो घट ज्ञान से क्या है घट की स्मृति है न स्मृति जो है क्या है प्रमाण से है और उसके कि प्रमाण स्वयं ज्ञान रूप है ना घट ज्ञान दोनों से है लेकिन ध्यान देना प्रमाण जब होगा ना घट ज्ञान तो प्रमाण के बाद क्या होगा घट ज्ञान वैसा प्रमा हो ही जाती है क्योंकि चित्त और पुरुष का ऐसा तादात में है बुद्धि और पुरुष का ऐसा तादात में है की बुद्धि के धर्मो का अपने में आरोप कर ही लेते हैं इसलिए उन्होंने बोला प्रमाण के अंकों से प्रमाण से भी स्मृति है प्रमाण के अनुभव थी दोनों है।, है वही सब जगह समझ लेना विपर्य से विपर्य के अनुभव से विपर्य क्या है रज्जु सर्फ ज्ञान विपर्य है ना हा? तो इससे भी स्मृति होगी और रज्जु सर्प और रज्जु सर्प के ज्ञान वाला में हूँ वैसे विपर्य के अनुभव की स्मृति होगी विपर्य से भी होगी इसे समझ लेना की प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा तथा स्मृति के अनुभव से क्या होती है ये स्मृतियाँ होती है सर्व चायता वृत्त सुख दुख मोह मोहात्मिका और क्या एता ये सभी वृत्तियां प्रमाण से लेकर के कहाँ तक स्मृति पर्यंत पांचों प्रकार की वृत्तियां लेना है यहाँ पर आपको केवल यहाँ पर स्वप्न वृत्ति नहीं लेना है बल्कि पांचों प्रकार की वृत्तियाँ लेना है और ऊपर की पंक्ति में सर्वाच्रायिता स्मृतया था ना और यहाँ सर्वाश्रायता वृत्तया है क्या एता सर्वा वृत्तया और ये सभी वृत्तियाँ कौन कौन प्रमाण और ये सभी वृत्तियाँ सुख दुख तथा मोहात्मिका होती हैं, सुख दुख तथा मोह रूप होती हैं, सुख दुख तथा मोरू होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विषय आपके अनुकूल है तो आपको अनुकूलत्वन किसी विषय का ज्ञान हुआ किसी विषय का ज्ञान कैसा हुआ मतलब अनुकूल रूप से हुआ कोई विषय आपको प्रिय है तो उसका ज्ञान कैसे हुआ अनुकूल तो अप्री विषय का जो अनुकूलत्वीन ज्ञान हुआ वो ज्ञान कैसा होगा सुख रूप होगा प्री विषय का अनुकूल ज्ञान सुख रूप होगा और जो अप्री विषय है उसका ज्ञान कैसा होगा प्रतिकूल ज्ञान होगा अप्री विषय का तो अप्री विषय का जो प्रतिकूलत्वीन ज्ञान हुआ है ये ज्ञान कैसा होगा दुख रूप ज्ञानी तो है तो वृत्ति सुखरूप होगी दुख रूप और कोई वृत्ति कैसी होती है मोह रूप हो जाती है जब कोई विवेक काम नहीं करता है ना कुछ समझ में नहीं आता क्या है ऐसा तो ये सभी वृतियाँ कैसी हैं सुख रूप दुख रूप तथा मोरू होती है सुख रूप दुख रूप तथा मोरूफ होती है अब ये सब आगे बताएंगे जो हमने बताया ना अनुकूल होने वाला अनुकूल होने वाला ज्ञान क्या है सुख है और प्रतिकूल होने वाला ज्ञान क्या है तो ये आगे आएगा इसी ग्रंथ में इसी ग्रंथ में आगे आएगा और ये दूसरे दर्शनों से इसका वैश्व्य है ऐसा मानने में ज्ञान से सुख ज्ञान से दुख यहाँ ज्ञान ही सुख रूप ज्ञान ही दुख रूप क्यों सुख दुख मोह रूप वृत्ति को बोला गया ना तो वृत्ति सुख रूप वृत्ति ही दुख रूप वृत्ति ही मोह रूप मतलब ज्ञान सुख ज्ञान ही दुख ज्ञान ही मोह दूसरे के अनुसार ज्ञान से सुख क्या किसी ज्ञान से सुख किसी ज्ञान से दुख तो ये यथा प्रसंग समझेंगे हम इसको पंक्ति देखेंगे सुख दुख मोहा क्ले से सुव्याख्या सुख दुख मोहा सुख दुख और मोह का सुख दुख और मोह की क्लेश के प्रसंग में व्याख्या की जाएगी या सुख दुख और मोह क्लेश के प्रसंग में व्याख्या करने योग्य हैं। सुख दुख और मोह की व्याख्या कहाँ की जाएगी क्लेश के प्रसंग में तो अब देखेंगे अब संक्षेप में यहाँ बताई देते हैं व्याख्या उसकी वहां आएगी क्योंकि क्लेश क्या है अविद्या, अविद्यामिता राग क्लेष और वही तो वहीं व्याख्या की जाएगी कैसे संक्षेप में देखेंगे सुखानुसई सुखानुसई राग अविद्यामिता राग तीसरा क्लेश क्या है राग तो सुखानु सही है ना इसका मतलब है कि सुख का अनुगमन करने वाला राग है या सुख के पीछे होने वाला राग है जिस विषय से सुख प्राप्त होता है उस विषय में क्या होता है तो सुख के पीछे होने वाला राग है जिस विषय से सुख प्राप्त होता है उसमें क्या होता है राग और अविद्या राग और चतुर्थ क्लेश क्या है द्वेष तो यहाँ पर कहते हैं दुख के पश्चात होने वाला द्वेष है दुख का अनुगमन करने वाला द्वेष है जिस विषय से दुख प्राप्त होता है जिस विषय से दुख प्राप्त होता है उसमें क्या हो जाता है द्वेष हो, हो जाता है है ना तो एक, एक क्लेश के प्रसंग में ही अच्छा इसकी अच्छी रहेगी राधक द्वेष के प्रसंग में इसलिए साधक के लिए कहते हैं सुख देने वाले व्यक्ति की अपेक्षा दुख देने वाला व्यक्ति हित माना गया क्योंकि दुख देने वाला व्यक्ति से व्यक्ति क्या दूर भागेगा बात खत्म ही साथ ना करेगा सुख देने वाले व्यक्ति से फंसेगा वो राग होगा वो बंधन का हो जाएगा दुख देने वाला तो उसका उपकार कर रहा है उसका कहीं से मुंह हटा रहा है दुख देने जो है ना दुख देने वाला व्यक्ति साधक का राग हटाता है मुह हटाता है और पूर्व उसके लिए उपकार ही कर रहा है है ना? कि तो हटकर साधना सुख देने वाला व्यक्ति ज्यादा ही बंधन कर सकता है अब ये देखेंगे कभी जो है ना महात्मा लोग क्या है परेशान करने वाले कभी हृदय से भला कहते हैं उसका भी भला कहते हैं सबका भगवान ने क्या राष्ट्रीय दो हम गीता में क्या सूर्यो हम भूता नाम जैसे भगवान सभी, सभी भी भी तो पुनः तो मोह पुना पुना मो क्या है अविद्यासका नाम है अज्ञान का नाम है एक सर्वृत्तियों निरोध अभ्या इन सभी वृत्तियों का निरोध करना चाहिए प्रमाण आदि सभी वृत्तियों का निरोध करना चाहिए तो निरोध करने पर क्या होता है आसाम निरोधे निरू समाधि इति आसाम निरोधे इन का निरोध करने पर संप्रज्ञाता समाधि हुआ असंप्रज्ञाता समाधि आसाम निरोधे समाधि हुआ समाधि हुआ कहीं एक बार लिखते कहीं दो बार लिखते जैसे क्या है नाम लक्ष्मण क्या एक बार क्या आया ना रामा लक्ष्मणा क्या तो दो बार कर देंगे रामा क्या चाह? लक्ष्मणा क्या और तो वही अब वैसे हुआ यहाँ दो बार कर दिया आसाम उसे लेना है आसाम वृत्ति नाम इन सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करने पर है इन सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करने तो पांच प्रकार की वृत्तियां आये ना हाँ चाहे सुखरूप हो चाहे दुखरूप हो चाहे मोरूप हो इन सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध करने पर संप्रज्ञात समाधि होती है अथवा असम समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि अनुभव रूप है उसमें विवेक होती है आत्मा का साक्षात्कार होता है अच्छा ये किसका प्रकरण हो गया सूर्य का अच्छा। तो ये आरंभ हुआ था अथ योगा अनुशासन योग चित्त वृत्ति हाँ चित्त की वृत्ति का निरोध करना चाहिए सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए प्रश्न होगा कैसे निरोध करना चाहिए निरोध का उपाय क्या है यही तो मुश्किल है ना क्योंकि जो इनको बढ़ाने का उपाय तो व्यक्ति सब करता है नई नई विज्ञान सीख लो कंप्यूटर सीख लो क्या क्या सब सीख लो देश दुनिया की जानकारी कर लो सब इसके वृत्तियों के बढ़ाने का ही उपाय है ना कुंस्कार तो का ही उपाय है पच्चात आसाम निरोधे का उपाय इनके निरोध का क्या उपाय है इनके रोकने का क्या उपाय है इति इस पर कहते हैं सो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध दिया यहाँ से है ना समाधि पाद में अब जो है ना ये समाधि ना मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध ही ये क्या है समाधि है ना तो ये कैसे करना चाहिए तो उसको ये बताते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए बोलिए वैराग्य पहले होगा कि तो अभ्यास पहले होगा जिसको संसार से वैराग्य नहीं है वो इसका अभ्यास क्यों करेगा <laughs> जिस पहले से ये वैराग्य फिर क्या होगा अभ्यास फिर वैराग्य होने पर भी यदि अभ्यास न हो तो कोई लाभ नहीं है जीवन में बहुत लोगों का संसार से मन तो हट जाता है और साधना नहीं करते हैं बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो वो भी बेकार हो जाता है है ना और यदि वैराग्य नहीं है तो फिर उधर बिल्कुल अभ्यास नहीं होगा साधन है ना परमार्थ अभ्यास हो नहीं सकता तो यहाँ वैराग्य दृढ़ होना एक नहीं अभ्यास से तो क्या है और में गति पड़ती है वैराग्य तो उसका आधार हो जाता है वैराग्य उसका आधार बन जाता है अभ्यास करते करते क्या होगा कि फिर उसका संसार में राग और नहीं होगा लृढ़ा तो आएगी ही वैराग्य तो फैले चाहिए और दोनों होना दोनों होना चाहिए वैराग्य है अभ्यास नहीं किया तो भी जीवन व्यर्थ है उसका और यदि अभ्यास कर रहा है तो वैराग्य यदि सीखी ले तो भी अच्छा हो जाएगा उसका मन वैराग्य भी अच्छा हो जाएगा जिसको अभ्यास कर रहा है जो तत्व को देख लेगा तो फिर उसको क्या कहना है संसार छूट जाएगा तो यहाँ पर अभी बताएंगे है ना कि वैराग्य पहले अभ्यास बाद में एक क्रम भारत में बताया जाएगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा गीता में क्या बोला है असंसयम माँ बाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन अभ्यास वैराग्य निग्रह की बात कही कि, कि मन की सब वृत्तियाँ हैं तो मन की निग्रह से वृत्तियों का निग्रह हो जाएगा हाँ ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुदेश्य पूर्णश पूर्णमादाया पूर्ण मेवास्य